गीता तत्व चिंतन परमार्थ के दो पथ यह ज्ञान का स्वर था जो निवृत्ति परक था यह स्वर कर्मों के स्वरूपतः त्याग का पक्षपाती था पर कर्मों का त्याग इच्छा मात्र से नहीं हो जाता वह तो मन को एक उचित ज्ञानात्मक अवस्था है जिसमें संसार अर्थ शून्य प्रतीत होता है और व्यक्ति संसार के राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है पर जिनका अंतकरण इस भूमिका तक नहीं उठा है वे क्या करें जिनके मन में वासनाएं भरी है वे कैसे संसार का त्याग कर सकते हैं तब ऐसे लोगों के लिए यह प्रवृत्ति का धर्म सामने रखा गया जिसे गीता ने कर्मयोग निष्ठा कहकर पुकारा है यह कर्मयोग निष्ठा कर्म से भिन्न है वह मीमांसकों की कर्मनिष्ठा से भी अलग है कर्म या कर्मनिष्ठा में भोग की प्रवृत्ति है फल की वांछा है पर जब हम कर्म को किसी फल प्राप्ति के लिए नहीं करते ईश्वर की प्रीति के लिए संपादित करते हैं ईश्वर की पूजा मानकर करते हैं उसका फल ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं तो ऐसा कर्म ईश्वर के साथ हमारे योग का कारण बन जाता है और कर्मयोग के नाम से परिचित होता है इसे निष्काम कर्म के नाम से भी पुकारा गया है सकाम कर्म में कर्म में फल को भोगने की इच्छा है काम कर्म में फल ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है प्रश्न उठ सकता है कि यदि हम कर्म का फल अपने लिए न लें और उसे ईश्वर को ही समर्पित कर दें, तो फिर कर्म हम करें ही क्यों इस प्रश्न को समुचित मीमांसा हमने अध्याय दो के सैतालीसवें श्लोक की व्याख्या में की है हमने ऊपर कहा है कि मननशील व्यक्तियों ने जीवन का लक्ष्य सुखोपभोग नहीं सत्य का साक्षात्कार माना है मनुष्य नासमझी के कारण इंद्रिय भोगों की चरितार्थता को जीवन का लक्ष्य मान लेता है ऐसी दशा में उसमें और पशु में किस बात का अंतर रहा मनुष्य अपने विवेक के बल पर ही तो पशु से भिन्न होने की पात्रता रखता है यह भी यदि इंद्रिय भोगों की लपेट को ही जीवन की सार्थकता मानता रहे तो सचमुच वह पशु से भिन्न नहीं हो सकता है अब यदि सत्य का साक्षात्कार ही मानव जीवन का लक्ष्य हो तब इस लक्ष्य की प्राप्ति ही मनुष्य की समस्त वैचारिक और कर्म प्रेरणाओं का गम्य होनी चाहिए इसीलिए उसे ऐसे विचार मन में उठाना चाहिए जिनसे सत्य के साक्षात्कार में सहायता मिले उसे इस प्रकार कर्म करना चाहिए जिससे उसका मन और भी विक्षिप्त न हो एकाग्र बने व्यवसायत्मक बने यह तभी संभव है जब कर्म निष्काम हो किए गए प्रश्न किया जा सकता है कि यदि हम कर्म नहीं करें तो क्या होगा इसके उत्तर उत्तर में गीता का स्पष्ट है कि मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता यदि वह चुप बैठना भी चाहे तो प्रकृति के गुण उसे बैठने न देंगे अपितु तो उससे बलात् कर्म कराएंगे इसकी चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे अभी तो इतना ही कहना अभिष्ट है कि मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा चाहे वह कर्म सकाम हो अथवा अच्छा निष्काम सकाम कर्म उसे संसार के दलदल में फंसाएगा और निष्काम कर्म उसे इस दलदल से निकालकर सत्य के साक्षात्कार की ओर ले जाएगा